पतंजल योग सूत्र समाधिपात प्रश्न उठ सकता है इस उच्चतर समाधि के लगातार अभ्यास का फल क्या होगा इस अभ्यास के पहले अस्थिरता और जड़त्व की ओर हमारे मन की जो गति थी उस अभ्यास से वह तो नष्ट होगी ही साथ ही सत्यवृत्ति का भी नाश हो जाएगा बिना साफ किए हुए सोने में मल निकालने के लिए कोई रासायनिक वस्तु मिलाने पर जो कुछ होता है यहाँ भी ठीक वैसा ही होता है जब खान से निकली हुई अपरष्कृत धातु को गलाया जाता है तब जो रासायनिक पदार्थ उसके साथ मिलाए जाते हैं वे भी उसके मैल के साथ गल जाते हैं इसी प्रकार पूर्वोक्त समाधि के सतत अभ्यास से जो संयम शक्ति प्राप्त होती है उससे पहले की असत प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती है और अंत में सत प्रवृत्तियाँ भी इस तरह सत और असत दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों के निरोध से आत्मा सब प्रकार के बंधनों से विमुक्त हो जाती है और अपनी महिमा में सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ रूप से अवस्थित रहती है तब मनुष्य जान पाता है कि न कभी उसका जन्म था न मृत्यु न उसे कभी यहलोक की जरूरत थी न परलोक की तब वह जान पाता है कि न वह कहीं से आया था न कहीं गया वह तो प्रकृति थी जो यहाँ वहाँ आवागमन कर रही थी और प्रकृति की यह हलचल ही आत्मा में प्रतिबिंबित हो रही थी कांच में से प्रतिबिंबित होकर प्रकाश दीवाल पर पड़ता है और हिलता डुलता है दीवाल मूर्ख के समान शायद सोचती हो कि मैं ही हिल डुल रही हूँ ठीक ऐसा ही हम सबों के बारे में भी है चित्त ही लगातार इधर उधर जा रहा है अपने को नाना रूपों में परिणित कर रहा है पर हम लोग सोचते हैं कि हम ही यह विभिन्न रूप धारण कर रहे हैं असंप्रज्ञात समाधि के अभ्यास से यह सारा अज्ञान दूर हो जाएगा जब वह मुक्त आत्मा कोई आदेश देगी भिखारी की भांति प्रार्थना करेगी या मांगेगी नहीं वरन आदेश देगी तब वह जो कुछ चाहेगी सब तुरंत पूर्ण हो जाएगा वह जो कुछ इच्छा करेगी वही करने में समर्थ होगा सांख्य दर्शन के मतानुसार ईश्वर का अस्तित्व तो नहीं है यह दर्शन कहता है कि जगत का कोई ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि यदि वह हो तो अवश्य वह एक आत्मा ही होना चाहिए और आत्मा या तो बद्ध होगी या मुक्त जो आत्मा प्रकृति के अधीन है प्रकृति ने जिस पर अपना आधिपत्य जमा लिया है वह भला कैसे सृष्टि कर सकेगी वह तो स्वयं एक दास है और दूसरी ओर यदि आत्मा मुक्त हो तो वह क्यों इस जगत प्रपंच की रचना करेगी क्यों इस पूरे संसार की क्रिया आदि का संचालन करेगी उसकी तो कोई अभिलाषा नहीं रह सकती अतः उसके सृष्टि या जगत शासन आदि करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता द्वितीयतः यह सांख्य दर्शन कहता है कि ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रकृति को मानने से ही जब सभी का स्पष्टीकरण हो जाता है तो फिर किसी ईश्वर को लाने की आवश्यकता क्या कपिल मुनि कहते हैं कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो सिद्धावस्था के नजदीक जाकर भी विभूतिलाभ की वासना पूर्णतया छोड़ने में समर्थ न होने के कारण योग भ्रष्ट हो जाते हैं उनका मच, मन कुछ काल तक प्रकृति में लीन होकर रहता है जब वे पुनः पैदा होते हैं तब प्रकृति के मालिक होकर आते हैं यदि उन्हें ईश्वर कहो तो ऐसे ईश्वर अवश्य हैं हम सभी एक समय ऐसा ईश्वरत्व प्राप्त करेंगे सांख्य दर्शन के मतानुसार वेद में जिस ईश्वर की बात कही गई है वह ऐसी ही एक मुक्तात्मा का वर्णन मात्र है इसके अतिरिक्त जगत का अन्य कोई नित्य मुक्त आनंदमय शिष्ट करता नहीं है दूसरी ओर योगी गण कहते हैं नहीं ईश्वर हैं अन्य सभी आत्माओं से सभी पुरुषों से अलग एक विशेष पुरुष है वह समग्र शिष्टि का नित्य प्रभु है वह नित्य मुक्त है और सभी गुरुओं का गुरु स्वरूप है सांख्य मत वाले जिन्हें प्रकृति लय कहते हैं योगी गण उनका भी अस्तित्व स्वीकार करते हैं वे कहते हैं कि ये योग भ्रष्ट योगी हैं कुछ समय तक के लिए उनकी चरम लक्ष्य की ओर गति में बाधा होती है और उस समय वे जगत के अंश विशेष के अधिपति रूप से अवस्थान करते हैं